अब 10 ऋचा वाले 59वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में मनुष्य क्या करके बलिष्ट हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य उत्पन्न हुए मनुष्यों में पराक्रम की उन्नति करते हैं उनके शत्रु विलय नाश को प्राप्त होते हैं फिर अध्यापक और उपदेशक कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो अध्यापक और उपदेशक बिजली और सूर्य के तुल्य विद्याओं में व्याप्त और परोपकारी हैं वे सत्य महिमा वाले होते हैं फिर विद्वान जन क्या जानकर कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो विद्वान जन सदा मिले हुए वायु और बिजली इन दोनों पदार्थों को जानते हैं वे इस प्रकार में अद्भुत क्रियाओं को कर सकते हैं फिर विद्वान जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों सर्व पदार्थों में प्रविष्ट वायु और बिजली को जानकर ऐश्वर्य को प्राप्त होकर रूखी असत्य क्रिया और लोक विद्वेषी जनों को जान सबके उपकार के लिए सत्य प्रिय वाक्य सर्वदा कह कौन मनुष्य पदार्थ विद्या को जानने योग्य है इस विषय को कहते भावार्थ हे विद्वानों कौन यहां पदार्थ विद्या का जानने वाला विमान आदि यानों का निर्माण करने वाला शीघ्रगामी हो इसका उत्तर पीछे दिया यह तुम सुनो बिजली का जानने वाला क्या कर सकता है इस विषय को कहते हैं भावारथ हे विद्वानों आप यदि बिजली की विद्या को अच्छे प्रकार ग्रहण करो तो सब यानों को शीघ्र जाने को तथा और काम सिद्ध कर सकते हो कौन विजयी होते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो राजा प्रजा जन बिजली आदि से अग्नेयादि अस्त्रों को बनाए संग्राम में जीतने वाले होते हैं वे इस संसार में राजैश्वर्य से सुख बढ़ा सकते हैं फिर विद्वान जन किस किस से बिजली का संंग्रह करें इस विषय aminoя को कहते ह MR हे राज सहित राज प्रजा जनों जो आप लोग सुरियादिकों से बिजली गरहन करना जानों तो शत्रव जनों को जीत कर deficit देशी जनों के दूर करने को समर्थ हो वो कौन उत्तम धन को प्राप इस विशे को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुस्यों जो सभा सेना पति बिजली की विद्या को जान कर तुम्हारे लिए देते हैं वे पूर आयू करने वाले धर्म से प्राप्त समक्र अईश्वर्य को प्राप्त होते हैं था किया करें विजली की विद््या को जाने इस विशय को चांँ करते ह Background आम का efecto भावार्त इस मन्त्र में वाच़क लुपतोपमा आलंकार हैं व यही विजली की विद्या को जानने योग्य होते हैं जो विद्वानों से विद्या पाने को प्रयत्न करते हैं इस सुक्त में इंद्र और अग्नि के गुणों का वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 59वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले 60वें सुक्त का प्रारंभ है इसके प्रथम मंत्र में कौन ऐश्वर्य को पाता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो आप वायु और बिजली की विद्या को जानो तो महान ऐश्वर्य वाले होकर महान राज्य के स्वामी हो फिर मनुष्य क्या करके सुख पाते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य वायु और बिजली के तुल्य पराक्रमी होकर युद्ध का आचरण करें वे उषा काल को जैसे सूर्य उसी के समान प्रजाओं को न्याय से प्रकाश को प्राप्त कराकर और सर्व दिशाओं में कीर्ति वाले हो अद्भुत बाड़ी बलों और भूमि से राज्य को प्राप्त होते हैं फिर राजा जन कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो राजा और राजमंत्री वायु और बिजली के समान उपकारी हों वे असंख्य धन को प्राप्त हों मनुष्यों को चाहिए कि वायु और बिजली को यथावत जानें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जिन वायु और बिजली से सब जगत दवहार करता है तथा जो संसार में स्थिर हो किसी को नष्ट नहीं करते हैं और विकार को प्राप्त हुए वे नष्ट करते हैं मनुष्यों को चाहिए कि उनको जानकर यथावत उपकार करें फिर वायु और बिजली कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावारथ मनुष्यों को वायु और बिजली यथावत जान और उनका संप्रयोग कर संग्रामों को जीत सुख पाना चाहिए फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य नित्य धर्मनिष्ठ आप्त सज्जनों के पालने और दुष्टों के हरने वाले हों उनका सदा सत्कार करो फिर वे दोनों कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे सभा सेना भिशों आप लोग पथ्य आहार से सदा औषधियों के रस को पीके आरोग्य होकर प्रशंसित कर्मों को करो फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य परोपकार करने की इच्छा करते हैं वे ही सतपुरुष होते हैं फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ यजमान जन विद्वानों को बुलाकर सदैव सत्कार करें और सत्कार पाए हुए वे लोग भी यजमानों को धर्म पथ को प्राप्त करावें फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ यथावत दिखते हैं वैसे ही विद्या से सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं फिर मनुष्यों को किसके लिए क्या सेवन करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ मनुष्य जैसे प्रदीप्त अग्नि में सुगंधादि पदार्थों का हव्य होम कर सिद्ध काम होते हैं वैसे जो यश से धर्म कीर्ति को वा स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं वे निरंतर श्रीमान होते हैं फिर मनुष्यों को किससे क्या करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों तुम बिजली आदि पदार्थों से विमान आदि यानों को चलाकर इच्छाओं को पूर्ण करो फिर शिल्पी जन उनसे क्या करें इस विषय को कहते हैं भावारथ जो मनुष्य वायु और बिजली को यथावत जानके कार्यों में उनका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे श्रीपति होते हैं फिर मनुष्यों को किनके साथ मित्रता करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य विद्वानों के मित्र होकर पदार्थ विद्या सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे अवश्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं फिर वे दोनों क्या करें इस विषय को कहते हैं भावारथ सब मनुष्यों को चाहिए कि आमंत्रण से विद्वानों को बुलाकर इनका सत्कार कर इनसे अपनी विद्या की परीक्षा कराए अधिक विद्या ग्रहण करें इस सुक्त में इंद्र और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 60वां सुक्त और 29वां वर्ग समाप्त हुआ अब 14 ऋचा वाले 61वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में यह वाणी क्या देती है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो स्त्री विद्या शिक्षा युक्त वाणी को ग्रहण करती है वह अनादिभूत वेद विद्या को जानने योग्य होती है वह जिसके साथ विवाह करे उसका अहोभाग्य होता है वह जानने योग्य है फिर वह क्या करती है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कमल नाल तंतुओं को खोदने वाला कमल नाल तंतुओं को प्राप्त होता है वैसे ही पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम विद्या को प्राप्त होते हैं और जैसे बिजली मेघ के अंगों को छिन्न भिन्न करती है वैसे ही सुंदर शिक्षित वाणी अविद्या के अंगों और शंसयों का नाश करती है भावार्थ वही पंडिता स्त्री श्रेष्ठ है जो विद्वानों और विद्या के निंदकों को निकाल विद्या के प्रशंसकों बड़ाई करने वालों का सत्कार करती और जो भूगर्भ विद्या जानने वाली समस्त प्रजा को विद्या विमुख करती है फिर वह कैसी रक्षा करने वाली है इस विषय को कहते हैं भावार्थ माता जनों को चाहिए भी अपनी संतानों को बाल्यावस्था में अच्छी शिक्षा देकर विद्या से विद्वान कर उनके साथ अतुल सुख भोगें फिर वह किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे पुरुषों जैसे पतिव्रता विदुषी स्त्रियां तुम लोगों को सत्य ग्रहण कराकर प्रिय वचन कहती हैं वैसे इनके साथ तुम भी हित करो फिर वह क्या करती है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे वरानने सुंदर मुख वाली तुम पृथ्वी के समान सबका धारण करो और प्रज्ञा देखो